240वां अध्याय ब्रह्म गीता सार भगवान ने कहा हे पांडव यह सिद्ध है कि परमात्मा है उसी परमात्मा से आकाश आकाश से वायु वायु से अग्नि अग्नि से जल तथा जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है जो इस जगत प्रपंच के जन्मदात्री हैं तदनंतर वह सत्र तत्व उत्पन्न हुए हाथ, पैर पाय, उपस्थ ये पांच करेंद्रियां हैं कान तथा नेत्र जिफा तथा नासिका ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं प्राण अपान समान व्याध और उदान नामक पंच प्राण हैं मन और बुद्धि रूप अंतःकरण है मन संदेही होता है और बुद्धि निश्चयत्मक होती है इसका स्वरूप सूक्ष्म होता है आत्मा के रूप में भगवान हिरण्यगर्भ अंतःकरण में विद्यमान रहते हैं वही जीवात्मा है इस प्रकार प्रपंच से परे उस महाप्राण परमात्मा के द्वारा पंच महाभूतों से बने शरीर की उत्पत्ति होती है उन्हें पंचीकृत पंच महाभूतों से ब्रह्मांड अर्थात इस जगत के सृष्टि हुई थी फिर आज से युक्त शरीर स्थूल शरीर है यह तो संसार में प्रसिद्ध ही है उसके बाद उन्हें पंच पंचभूत तत्व और उनके कार्यों की जो स्थिति है वह स्थूल शरीर से पूर्वक है पूर्व का शरीर होता है किंतु उसके शरीर से जो कुछ उत्पन्न होता है उसको स्थूल कहा जाता है विद्वान इस प्रकार परमात्मा से स्थित शरीर को तीन प्रकार के मानते हैं स्व तत्त्वस के भेद से बताने वाले वेद वाक्य अहम ब्रह्मास्मि के अनुसार इन दोनों स्थूल पूर्व और स्थूल शरीर में वह ब्रह्म है जल में सूर्य की छाया और वेरे के समान उस समय उसकी आकृति अपने इंद्रगुण स्वभाव में ही रहता है, उस क्रियाशील शरीर के साथ रहने एवं न रहने की स्थिति में ही वह नित्य सुद्ध स्वभाव वाला होता है। हे अर्जुनाय, अब मैं फलयुक्त क्रिया और कारक की जाग्रत स्वप्न सुस्पति अवस्थाओं का वर्णन करता हूं ध्यान से सुनो। इंद्रियों के द्वारा हैं शब्द, इस्पर्श, रूप, रस और गंध। इन तनमात्राओं का जब मनुष्य को सत्य रूप से ज्ञान होता है, तब उसको मनुष्य की जाग्रत अवस्था कहते हैं। उसको विषय स्वप्न एवं सुषुप्ति की स्थिति तब होती है जब विषयापेक्षित कार्य में लगाए जाने वाले साधन की चिंता में बुद्ध एकाग्र हो जाती है कारण अवस्था में ब्रह्म की स्थिति है अतः काल के वश होने के कारण वह जीवात्मा बनकर स्वशरीर स्थित हो जाता है यम नियम अष्टांग मार्गों को यथा पार करते हुए आता है मनुष्य को समाधि आरंभ करने के पूर्व ही उस परम लक्ष्य की अवधारणा अपने चित में बना लेनी चाहे इसके बाद मोक्ष के अंतकरण में कैवल्य अर्थात उस परमात्मा के साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त कर लेता है मोक्षार्थी को उस स्थिति में पान से भौतिक शरीर के अंदर फंसे हुए क्षेत्रक जीवात्मा के विषय में विचार कर उसको शरीर से पृथक समझना चाहिए क्योंकि आत्म से क्षेत्र से उत्पन्न होती हैं। उस स्थिति में जो समस्त क्षेत्र को ही सुनने कर देना आवश्यक होता है, यह पांच भावों के शरीर घट आदि के समान हैं। जैसे घट के अंदर आकाश और उस समय वह घट कहा जाता है, किंतु उस ब्रह्म को दूर कर दिया जाता है, अपने उस समग्र रूप में वह दिखाई देता हैं। वैसे ही इस तरह जीवात्मा की हैं अतः है पांच भौतिक शरीर से उस मोक्ष की साधना में जीवात्मा को प्रत्यक्ष समझना चाहे जिसमें वह आवद्ध हैं उस क्षेत्र को वही वाली प्रकार से सेव करना अनुभारे हैं जिस प्रकार घट मिट्टी के प्रत्यक्ष नहीं हैं उसमें सम्बाए संबंध होता हैं उसी प्रकार कुंभकार के द्वारा प जीवारे आदि के कार्य में भी वह पृथक नहीं है किंतु पंचकृतन भौतिक तत्त्वों की उत्पत्ति अपपंचकृत महाभूत परमात्मा से हुई है अतः कारण अंत में वही परमात्मा भी शुद्ध होगा जो चंद्रगुण निराकार अद्वैपंचित देह तत्त्व से परे है कार्य तो कारण के द्वारा पृथक होता ही है विद्वजन इसी क्रिया वेत्ते के द्वारा सूक्ष्म शरीर को पुष्ट करते हैं। हे ऋषियों, यह आत्मतत्त्व परमज्योतिष स्वरूप हैं, यह चिदानंद हैं, यह सत्य ज्ञान है और अनंद हैं। यही तप्पमसी है, ऐसा वेदों का भी कथन है। मैं ब्रह्म हूँ, सांसारिक विषयों से परे। मैं तथा हूं वही मैं निर्लिप्त देव हूं जो सर्वत्र गामी परमात्मा है वही मैं हूं जो आदि स्वरूप देव देवेश है वही मैं हूं अरे मैं तो वही अनादि देव देवेश्वर परब्रह्म ही हूं जिसके आदि और अनंत का किसी को भी नहीं है यही गीता का सार है इसी का वर्णन मैंने अर्जुन है 240. 40. 40. 40. 40. 40. भगवान हरि ने कहा हे रुद्र मैंने गरुड पुराण का वह सार भाग आपको सुना दिया जो भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है यह विद्या यश सौंदर्य लक्ष्मी विजय और आरोग्य आदि का कारण है जो मन से इसका पाठ करता है यह सुनता है वह सब कुछ जान जाता है और अंत में उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है ब्रह्मा ने का प्राद्रव हुआ विष्णु जी से ब्रह्मा ने सुना दक्ष प्रजापति नारद तथा हम सभी ने इसको सुना उस परात्पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए वैष्णव पद को प्राप्त कर सकते हैं मैंने भी तुम्हें वही परंपरा सुनाई है यह सर्वश्रेष्ठ प्राण को सुन करके सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है जिसे सुनकर सर्वज्ञ बना व्यक्ति अपने अभिष्टता को प्राप्त करके अंत में ब्रह्मपद का लाभ प्राप्त करता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ को सारतम भाग सुनाया था इसलिए यहाँ गरुड़ के लिए कथित सारतत्व गरुड़ महाप्राण के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह महासारतत्व हैं। यह प्राणी को धर्म काम धन और मोक्ष सभी फलों को देने वाला है सूर्य महाराज कहते हैं ऋषियों आपको मैंने इस श्रेष्ठतम गरुड़ प्राण को सुना दिया है जिस शुभ प्राण को भगवान व्यास ने ब्रह्मा जी से सुनकर बहुत समय पहले मुझको सुनाया था व्यास रूपय भगवान हरि ने प्रारंभ में जो एकमात्र वेद था उसे चार भागों में विभाजित किया और अष्टादश पुराणों की रचना की। उन पुराणों को महाराज सुखदेव जी ने मुझे सुन, सुनाया था। आपके पूछने पर इस त्रिश्ट गरुड पुराण को मैंने मुनियों के सहित आपको सुना दिया। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर इस महापुराण का पाठ करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, उसको लिखता ह� वहां अर्थार्थी है तो उसको अर्थ प्राप्त होगा वहां मोक्षार्थी है तो उसको मोक्ष प्राप्त होगा जो मनोजस गरुड़ पुराण का पाठ करता है वह अपने समस्त अभिशष्टों को प्राप्त कर लेता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है इस महाप्राण को पढ़ने एवं सुनने से मनुष्य के धर्म अर्थ काम और मोक्ष इस चार इस महाप्राण का पाठ करके या इसे सुनकर के पुत्रार्थी पुत्र कामार्थी काम विद्यार्थी विद्या विजिगीष विजय प्राप्त कर लेता है तथा ब्रह्म हत्यादिके युक्त पापी का नाश हो जाता है वंद्या श्री पुत्रवान हो जाती है कन्या सुजन को प्राप्त कर लेती है मोक्ष चाहने वाला मोक्ष को पा लेता है इसी प्रकार मंगल कामना से दैर्यत व्यक्ति अपना मंगल गुणों का इच्छुक व्यक्ति उत्तम कवित्व सार तत्व चाहने वाला व्यक्ति सार है और ज्ञानार्थी व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है पक्ष गरुड़ के द्वारा कहा गया यह गरुड़ महाप्राण धन्य है यह सबका कल्याण करने वाला है मुक्ति प्रदान करने वाला है जो मनुष्य इस महाप्राण के एक भी श्लोक का पाठ करता है चिंतन करता है मनन करता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, इसके मात्र आधे स्लोक का पाठ करने से निश्चित ही दुष्ट सत्रों का छाय होता है। नए मिशारण में ऋषियों के द्वारा आयोजित यज्ञ में जी महाराज से इस महाप्राण को सुनकर के श्रेयम् सोनक मुनि जी महाराज वनि गलत भगवान विष्णु की कृपा से मुक्ति का लाभ प्राप्त किया थ बदरे नारायण भगवान की जय श्रीमन्नारायण भगवान की जय नारायण नारायण नारायण हरे नारायण भज गोविंदम नारायणम भज गोविंदम नारायण भज Harah harah mahatin